महान वैज्ञानिक माइकल मैकेल फैरडे भाग डेवी की खोज सन 1812 में एक ऐसी घटना घटी जिसने माइकल की पूरी जिंदगी बदल डाली श्री डांस नामक एक आदमी श्री रिबावो की दुकान पर काफी आते जाते थे वे वहां के नियमित ग्राहक थे और रॉयल इंस्टीट्यूशन के सदस्य भी थे रॉयल इंस्टीट्यूशन नामक संस्थान सन 1799 में इंग्लैंड में विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित की गई थी श्री डांस मैकेल से अक्सर बातचीत करते थे और उसे काफ़ी चाहते भी थे एक दिन शासम को वे मैकेल से मिलने आए और उन्होंने डांस के कहा ये लो मैकेल मैं तुम्हारे लिए सर हमफरे देवी के व्याख्यानों की टिकट लाया हूँ मुझे मालूम है कि तुम इन व्याख्यानों को सुनना अवश्य पसंद करोगे मैकेल की खुशी का ठिकाना ना रहा आखिरकार मैकेल को अपना रास्ता मिल गया सर हमफरे डेवी उन दिनों के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाते थे उन्होंने सेफ्टी लैम्प का भी आविष्कार किया था माइकेल ने सर डेवी के चार व्याख्यान सुने और कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी। को वैज्ञानिक कार्य करने की लगन तो शुरू से ही थी और सा दिन रात सोचते रहते थे कि आखिर यह काम कैसे शुरू किया जाए मैं क्या करूं? अंततः उन्हें एक विचार आया क्यों ना मैं सर डेवी को उनके व्याख्यानों का सार चित्र समेत लिखकर कर भेजू। हो सकता है कि वे खुश होकर मुझे कोई नौकरी ही दिला दें परंतु इसमें एक समस्या थी माइकेल को चित्र बनाना अच्छी तरह नहीं आता था परंतु जैसा कहा गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सुझा। माइकल एक फ्रांसीसी चित्रकार को जानता था उसने उससे चित्रकला सीखने की प्रार्थना की उसने यह भी कहा कि वह इसके बदले में उसका कमरा साफ कर देंगे और उसके जूतों पर पालिश कर देंगे वह चित्रकार मान गया और माइकल को सर डेवी के व्याख्यानों के साथ के चित्र बनाने सिखा दिए तत्पश्चात माइकल ने चित्र सहित व्याख्यान लिखकर कर सरडेवी को भेज दिए उन्हें केवल सरडेवी के जवाब की प्रतीक्षा थी इंतजार की घड़िया धीरे धीरे कटने लगी ईसाई के बड़े दिन यानी क्रिसमस से एक दिन पहली शाम को जैसे ही माइकल सोने जा रहा था वैसे ही दरवाजे पर धीरे से दस्तक हुई सर डेवी के नौकर ने उसे एक पत्र दिया जिसमें उसे रॉयल इंस्टीट्यूशन में मिलने का निमंत्रण था माइकल के लिए क्रिसमस के उपलक्ष्य में इससे बढ़कर और कौन सा तोहफा हो सकता था